नारायण नारायण आज का एक अप्रैल आज का विषय संगति का जीवन में बहुत महत्व है जीवन में संगति को बहुत महत्व होता है संगति का परिणाम अनायास होता है सत्संगति प्राप्त होना यह अत्यंत भाग्य की बात है वह पूर्व पुण्य के कारण ही प्राप्त होती है हम यह अनुभव करते हैं जिसके साथ हमारी संगति होती है उसके गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है मानो कि कुछ लोगों ने यहाँ आने का निश्चय किया किसी ने विचार किया हम पैदल जाएंगे दूसरे ने विचार किया हम बैलगाड़ी से जाएंगे तीसरे ने सोचा मैं रेल से जाऊँगा चौथे ने सोचा मैं मोटर से जाऊँगा सभी निर्धारित स्थान से ही निकले तो मोटर में आने वाली जल्दी पहुँचेगा मतलब कि जिससे संगति की उस सवारी के गुण धर्मो का प्रभाव उस पर हुआ संगति की दूसरी बात ऐसी है कि जिसकी संगति में हम आते हैं उसका प्रभाव से अपना कर्तव्य घट जाता है यहाँ से काफी छात्र शिक्षा ग्रहण कर लौटे कोई वकील हुआ कोई डॉक्टर हुआ बाद में वे यहाँ लौट आए और यहीं की लड़कियों से विवाह किया ये लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी नहीं होगी किंतु जिसने वकील के साथ विवाह किया वह वकील नहीं जिसने डॉक्टर के साथ विवाह किया वह अनायास डॉक्टर नहीं हुई इस प्रकार यदि देह की संगति से सामान्य व्यक्ति के गुणों धर्मों का प्रभाव हम पर होता है तो सत्संगति का परिणाम कितना होता होगा हम टिकट कटवा कर, कर रेलगाड़ी में बैठते हमारी बगल में यात्रा करते समय कौन आकर बैठेगा इसका हमें पता नहीं होता लेकिन बगल में बैठा हुआ यात्री यदि भिड़ी पीने वाला होगा तो हमें बरबस बेड़ी का धुआं सहनना पड़ेगा और वहीं बैठना पड़ेगा व्यसनी की संगति बड़ी क्लेशकारी और घातक होती है इसके विपरीत सतपुरुष की संगति बहुत ही अच्छी और लाभकारी होती है सत्संगति के कारण सद्भावना सदवासना और सदविचार का लाभ होता है कोई बैरागी साधु पेड़ के नीचे बैठा हो और यदि वह भूखा होगा तो वहाँ उसके संगति में आने वाले लोगों को भी भूखा रहना पड़ेगा यदि कोई समर्थ के समीप गया तो वह कहेगा मैं भिक्षा के लिए झोली लेता हूँ तुम भी लो दोनों मिलकर भिक्षा मांगकर लाएंगे और पकाकर खाएंगे किंतु संत यदि ग्रस्त होगा तो हर हालत में अतिथि को भोजन खिलाएगा अन्य के अनुसार वासना निर्माण होती है इसीलिए संतों के घर भिक्षा मांग खाएं संतों की प्रत्यक्ष सहवास में संगति प्राप्त होना सहज नहीं है हम जहाँ रहते हैं वहाँ से संत दूर रहता होगा और पास में रहता होगा तो भी गृहस्थी के झंझट के कारण हम चौबीस घंटे में कितने समय तक उसकी संगति में रह पाएंगे अतः प्रत्येक संगति का लाभ कितना होगा अर्थात नगण्य अतः नाम की संगति ही सबको निरंतर संगति प्राप्त हो सकती है परमार्थ सदने के लिए सत्संगति बहुत ही उपयुक्त है नारायण नारायण